अथवा गोद में रख लें कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे अपने आसन की स्थिति को जांच लें कहीं दर्द चुभन अनुभव हो रही हो पहले से ही दूर कर लेंगे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। कमर सीधी रहे मांसपेशियों में तनाव खिंचाव न हो मुख पर प्रसन्नता के भाव गायत्री मंत्र का पाठ। पाठर्भुव स्वाह तत्सु्यर्गो देव से धीमे धो नचोद मन को श्वास पर केंद्रित करें आते जाते श्वास को देखें सांस की लंबाई, गहराई को बढ़ाएंगे। लंबा, गहरा साँस संकल्प करें मानसिक संकल्प उपासना के लिए हम मन को लगाए रखेंगे परमेश्वर को साक्षी मानकर मन ही मन संकल्प प्राणायाम करेंगे तीन प्राणायाम एक प्राणायाम के मध्य सामान्य दो तीन साँस ले लेंगे प्राणायाम से प्राप्त मन मनस्थिति को देखें प्रत्याहार मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयत्न करें बाहर के विषयों से हटाकर अंदर की ओर मन को मोड़ने का प्रयास करें धारणा अपनी इच्छानुकूल एक स्थान पर मन को केंद्रित करें धारणा की स्थिति को जांच लें मन हमारा धारणा स्थल पर ठीक तरह से केंद्रित हुआ या नहीं यदि नहीं हुआ है तो ठीक से केंद्रित करें जब के लिए व्यापक परमात्मा के स्वरूप को मन में उभारें सर्व व्यापक परमात्मा अच्छा हो Oh mm -hmm. सर्वव्यापक परमेश्वर समस्त संसार में रमाया हुआ परमात्मा ये ब्रह्मांड हमें अनंत लग रहा है किंतु परमात्मा के बहुत छोटे से हिस्से में ये अनंत लगने वाला ब्रह्मांड है इससे कहीं ज्यादा परमेश्वर का वास अन्यत्र है सर्वत्र ब्रह्मांड में रमा हुआ परमात्मा अनंत रूप से व्यापक है हे सर्वव्यापक घट घट में रमने वाले परमात्मा आप समस्त जगत में समाए हुए हैं समस्त जगत को सर्वत्र विद्यमान होते हुए धारण कर रहे हैं हे प्रभो संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी सत्ता से ही चल रहा है यदि आप सर्वव्यापक न होते तो ये ब्रह्माण्ड भी अच्छी तरह नहीं चलता जहाँ आपकी विद्यमानता होती वहाँ वहाँ ये ब्रह्मांड चलता हुआ दिखाई देता किंतु प्रभो ऐसा तो है नहीं आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं हे परमेश्वर आपकी सर्वत्र विद्यमानता होने के कारण ही आपके अंदर न्याय रूपी गुण विद्यमान है क्योंकि आप प्रत्येक जीवात्मा के कर्मों को सर्वत्र देख रहे हैं जब आप स्वयं साक्षी कर्मों के होते हैं आपको किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं होती आप सर्वत्र व्यापक होते हुए सदा हम जीवों के कर्मों को देख कर के न्याय कर रहे हैं हे परमपिता परमात्मा मुझे ऐसा बल सामर्थ्य प्रदान कीजिए मैं आपकी सर्वव्यापक स्वरूप को ठीक ठीक समझ सकूं और आपकी विद्यमानता में श्रेष्ठ कर्मों को इस संसार में करता रहूं, व्यापक परमात्मा के स्वरूप को मन में उभारे हुए ओम का जप करें परमेश्वर से तल्लीन होकर के प्रार्थना भी करें अपनी इच्छा के अनुकूल प्रार्थना धर्मानुकूल प्रार्थना मन को परमेश्वर के स्वरूप में ही लगाए रखें व्यापक परमेश्वर हमारे शरीर में मु जीवात्मा में समाया हुआ है हम उस परमात्मा के सदा अत्यंत निकट रहते हैं ऐसी अनुभूति बनाने का प्रयत्न करें